मेरी शंका यही थी आचार्य जी आ, आपने अभी कहा धारण नहीं करता है वह भी निंदित है इतना तक ठीक है क्योंकि यह वचन केवल जो कर्मकांड के संदर्भ में कर्मकांड चल रहा होता है तब की बात है ये है तब की तो इससे ये तो पता लगा ना कि अग्नियों को धारण करना चाहिए ये इतना निकल के आ गया ना अग्नियों को धारण करना चाहिए ये ये निकल के नहीं है क्योंकि सबके लिए नहीं जो धारण किया है उसके लिए ये पूर्व पक्षी ऐसा ले रहे हैं कि जब करने के लिए कहा गया निषेध उसका उसको बुझाने में हानि बताई गई निंदा की गई इसका मतलब उसको धारण करना चाहिए सबके लिए है या नहीं है ये तो प्रसंग चल रहा है अभी सिद्धांति कह रहे सबके लिए नहीं है सन्यासियों के लिए उर्दू के लिए नहीं है पूर्व पक्षी कह रहा है कि सबके लिए है तो ये तो सबको मान करके ही कथन करेगा ना कि वो तो सबको प्राप्त थी और इससे ये यही निष्कर्ष निकाल रहा है कि सबको प्राप्त है आप ये कह रहे हो कि यह सबको प्राप्त नहीं है जिनको प्राप्त है उनके लिए कथन किया जा रहा है ये तो सिद्धांत की तरफ से कथन होगा लेकिन पूर्व पक्षी जब अपनी बात को रख रहा है तो वो तो, तो सबके लिए लागू करेगा तभी तो उसका पक्ष सिद्ध होगा वो तो यही मान के चल रहा है इसलिए ऐसा और धन्यवाद पृष्ठ संख्या 214, सूत्र संख्या 21, इसमें जो स्तुति मात्रम उपादान ये जो आया है तो यहां इसको उपादान को स्तुति का कैसे हेतु बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। स्तुति है ये कैसे पता लगा उपादान से यानी फल के कथन से तो जब भी हम क्रिया के पहले फलों का कथन करते हैं ऐसा करने से ये होगा इसको पाने से ये होगा इत्यादि जो फल का कथन करते हैं और किसी को कह रहे होते हैं तो जो फल का कथन होगा इससे क्या पता लगा उस कार्य की स्तुति की जा रही है दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं ना कि आप कीजिए इससे ये ये होगा तो इससे ये ये होगा ये फल कथन होगा और इससे हम उसको प्रेरित कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं ये जो फल कथन है ये स्तुति प्रशंसा ही है उस कार्य की इससे ये फल की प्राप्ति होगी तो स्तुति कथन तो होता है फल से पर यहां पूर्व जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसने अन्य कुछ उदाहरणों को लिया कि जहां अर्थवाद के रूप में फल कथन है अर्थवाद केवल और उससे इस स्तुति हो रही है वास्तव में वो फल नहीं मिलता है अर्थवाद में वैसे ही बस प्रेरणा के लिए कह दिया गया होता है उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए वो इसी बात को वास्तविक फल कथन में भी घटा रहा है कि जहां जहां फल कथन होता है वह वह केवल स्तुति के लिए होता है तो फल कथन जहां जहां होता है वह स्तुति के लिए होता है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन इसके साथ साथ वो क्या जोड़ रहा है कि चूंकि फल कथन केवल स्तुति के लिए है वास्तव में फल नहीं होता है वहां पर यह वो गड़बड़ कर रहा है गलत ढंग से सब जगह इसका फल होता ही नहीं है फल कथन तो मात्र स्तुति के लिए होता है ये गलत दृष्टि जा रहा है फल कथन स्तुति के लिए होता हुआ भी वास्तविक हो सकता है और अर्थवाद के रूप में भी हो सकते हैं वो तो दोनों हो सकते हैं पर पूर्व पक्षी उसको केवल स्तुति के लिए मान रहा है वास्तव में फल नहीं होता और ऐसा करके वो खंडन करना चाह रहा है कि ये जो ब्रह्म विद्या का उपासना विद्या का विशेष फल कहा गया है ये तो स्तुति मात्र वास्तव में थोड़ा ना है सिद्धांति कह रहे नहीं विशेष फल कथन किया ये उससे भिन्न है उससे अधिक फल है वो मना कर रहा है ये तो केवल स्तुति के लिए है और कोई जी आचार्य जी पूर्व पक्षी का कथन कि विद्या कर्म का अंग है इस बात को कई तरीकों से खंडित किया गया और विद्या जो कर्म का अंग बताया गया था उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहा गया और फिर साथ ही ब्रह्म विद्या को उपासना विद्या के नाम से भी आगे सूत्रों में ऐसे कहा गया फिर इसमें प्रश्न ये है कि ब्रह्म विद्या उपासना के साथ भी इसको जोड़ दिया गया और उपासना अपने आप में एक कर्म भी है तो कर्म कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों को हम अलग अलग समझते हैं और मुक्ति के साधनों में इनको हम लेते हैं तो फिर यहाँ पर ब्रह्म विद्या उपासना विद्या फिर उपासना एक कर्म तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई प्रतीत हो रही है। तो, मिल गई है तो पहले तो ये समझ समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं ज्ञान कर्म और उपासना मुक्ति के लिए आवश्यक है तीन चीजें हैं ये और हम इन तीनों को अलग अलग जब समझ के बात कर रहे होते हैं ठीक है ये प्रधानता से कथन है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं उस ज्ञान के साथ भी तो कर्म जुड़ा हुआ है बिना कर्म के हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं उसमें भी ज्ञान जुड़ा हुआ रहता है करने के साथ साथ हमें अनुभव आता जाता है वहां भी और इसी तरह उपासना उपासना तो एक तरह का कर्म ही है जप जो भी हम करते हैं ध्यान करते हैं वो कर्म ही है स्तुति करते हैं ये कर्म ही है वहां पर लेकिन अलग कर्म है इसलिए कर्म से भिन्न इसको उपासना के नाम से कथन कर दिया गया तो कर्म उपासना जिससे मैं हम कहते हैं तब तीनों को पृथक मानते हुए भी ये हम उसमें ये चीजें एक दूसरे की घुली मिली भी है ये तो कह ही सकते हैं लेकिन फिर भी हम अलग अलग कहते हैं इसी तरह से जब उपासना विद्या ब्रह्म विद्या का कथन हो रहा है तो यहां पर बस उपासना से संबंधित बात है भले ही वहां उसका सीखना ज्ञान और क्रिया दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी इसको कर्म से भिन्न ही माना गया है। सब कुछ सम्मिलित है यहां पर और जो कर्म है कर्म का मतलब है कर्म कांड विभिन्न यज्ञ आदि कर्मों का करना उसको यज्ञ आदि का करना वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है उस दृष्टि से इसको यहां तुलना में लिया गया है तो इसमें गडम नहीं है हम स्थूलता से जैसा प्रधानता से अर्थ लेते हैं वैसे ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परंतु आचार्य जी सांख्य दर्शन में ये आता है कि कोई विकल्प ना कोई विकल्प है ना समुचे है किसमें केवल सांख्य दर्शन में केवल ज्ञान से कि, हाँ किस विषय में विकल्प और समुचे नहीं है और किसका है मुक्ति किस, के साधनों के विषय में मुक्ति की? के साधनों में विद्या की? का ज्ञान का न तो समुचय है न विकल्प है ठीक है वो बात कर्म और उपासना का समुच्चय है न विकल्प है हाँ, निकल कहिए और किसी का समुच्चय है। है से मुक्ति होती है ये प्रबल सिद्धांत है ही तो उसमें कर्म और उपासना को अलग कर दिया गया केवल ज्ञान को प्रधान कहा गया और यहाँ पर हम तीनों को एक दूसरे से संबंधित तो और एक दूसरे पर आश्रित तो और मतलब कि एक तरह से ये एक प्रक्रिया है कि कर्म होगा फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी फिर ज्ञान से उपासना अर्थात साधना या समाधि लगाई जाएगी तो हाँ। तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ज्ञान से मुक्ति होती हाँ। है तो देखिए इस बात का वहां भी खंडन नहीं है वहां उनका तात्पर्य हमें समझना होगा कि तीनों आवश्यक है ये तो ठीक है क्योंकि तो कर्म करने का विधान तो सांख्य भी करता है उपासना का विधान तो वो भी करता है उसने कर्म और उपासना की चर्चा ना की हो संख्य ने योग ने ऐसा तो नहीं है केवल ज्ञानी ज्ञान की चर्चा की हो ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी ये जो कथन किया गया इसका मतलब है कि मुक्ति प्राप्ति की कसौटी आधार ज्ञान बनेगा कर्म और उपासना नहीं बनेंगे कर्म और उपासना भी ज्ञान की परिशुद्धता के लिए है हमने जितना जाना उसके बाद में जो कर्म किया जो उपासना की इससे हम अपने उस ज्ञान को पुष्ट करते हैं परिवर्धित करते हैं संशोधित करते हैं गहराई में जाते हैं अंततः ये ज्ञान के लिए ही है और मुक्ति की कसौटी ज्ञान है कर्म और उपासना नहीं है इस व्यक्ति ने इतने, इतने इतने अच्छे कर्म किए हैं इससे वो मुक्त हो जाएगा कोई आधार नहीं है ये कितने भी कर्म किए लेकिन ज्ञान शुद्ध नहीं है तो मुक्ति में नहीं जा सकता इसी तरह कितनी भी उपासना की हो घंटों की हो बहुत लंबे समय तक कई जन्मों तक की हो लंबी लंबी उपासनाएं साधनाएं तपस्याएं लेकिन अगर ज्ञान नहीं आया उसको तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कसौटी तो ज्ञान ही होगा अविद्या का नाश वो कोई कर्म करते हुए भी कर सकता है कम उपासना करते हुए कर सकता है कोई अधिक उपासना करते हुए और कम कम करते हुए कर्म करते हुए कर सकता है कोई अनुभव से सीख सीख सिक कर के ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है कोई शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकता है दोनों ही तरह से हो सकता है शास्त्रों को भी जब हम पढ़ते हैं ये हमारे पूर्वज ऋषियों के बताए हुए अनुभव हैं जब कई बार हम शास्त्र का और इसका खंडन करने लग जाते हैं तो पढ़ी पढ़ाई बात है पुस्तकों से क्या होता है अनुभव से होता है भाई ये अनुभव तो लिखे हुए हैं पूर्व ऋषियों के लिए हमारे लिए अभी शब्द प्रमाण है लेकिन एक व्यक्ति अनुभव तो बता रहा है ना इतना तो हमें सहायता हो गई एक तरीका होता है कि हम खुद करें गलती हो फिर सुधारें फिर गलती हो फिर सुधारें हर व्यक्ति ऐसा ही करता रहे तो कैसे होगा जीवन मनुष्यों का हर व्यक्ति दूसरे से कुछ भी ना सीखे स्वयं ही करते हुए जो गलतियां हो उससे सीखता जाए क्या प्रगति होगी उन्हीं गलतियों को वो हर व्यक्ति बार बार करता रहेगा और उसी में समय लगता रहेगा हम एक दूसरे की गलतियों से फिर गलतियों के बाद उन्होंने क्या समाधान किया उसको थोड़े से समय में जान लेते हैं जिस बात को कोई व्यक्ति पूरे जीवन में सीखा है, दशकों लग गए उसके तब वो एक बात समझ में आई उसको और वो लिख करके चला गया उसको हम एक दिन में एक घंटे में भी पढ़ सकते हैं पांच मिनट में पढ़ सकते हैं और सावधान हो सकते हैं उसको जीवन लग गया पूरा तो मनुष्यों की जो प्रगति है उसमें दूसरों के अनुभवों का लाभ लेकर के आगे बढ़ने की प्रवृति है और इससे कोई बच नहीं सकता है और यही तो शब्द प्रमाण है वेद का है तो वेद का भी ऐसा ही है परमात्मा का ऐसा ही ज्ञान अनुभव है और परमात्मा को छोड़ भी दो तो ऋषियों का पूर्वजों का जो है तो अनुभव तो हम लेते ही हैं तो ये तीनों आवश्यक हैं लेकिन अंतिम जो स्थिति है वो ज्ञान ही है योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान रीति अविवेक योगांगों का अनुष्ठान यह क्रिया कर्म के अंतर्गत आ गया उपासना भी आ गया इसके अंतर्गत ईश्वर भी आ गया इसमें शुद्धि का क्षय होगा ज्ञान की दीप्ति होगी विवेक ख्याति पर्यंत ये पूरे योग का सार आ गया इसमें अंत में किसकी प्राप्ति हो रही है ज्ञान की या उपासना की उपासना तो साधन बन रहा है यहां परियम साधन बन रहे हैं ईश्वर प्रणिधान साधन बन रहा है स्वाध्याय साधन बन रहा है वो जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है इसलिए अंतिम दृष्टि से कसौटी की दृष्टि से संख्य दर्शन का कथन ठीक है कोई यह ना समझ ले कि ज्ञान को छोड़ो मैं तो कर्म करता रहूंगा और मुक्ति हो जाएगी कोई ये ना समझ ले कि कर्म और ज्ञान को छोड़ो मैं तो उपासना करता रहूंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी आपको ऐसे व्यक्ति आज भी खूब मिलेंगे कर्म करने वाले बहुत कहते हैं मानव सेवा है ये करेंगे कर्म करेंगे बस इसी में ही मुक्ति है हमारे को तो यही उपदेश मिला है ठीक है उपदेश एक स्तर पर ठीक माना जा सकता है लेकिन अंतिम दृष्टि से तो ये कोई उपदेश नहीं हुआ अगर उन कर्मों को करते हुए भी वो राग रागद्वेश में फंस रहा है ज्ञान आ नहीं रहा है यंत्रवत पशुवत कार्य करता जा रहा है पुण्य हो जाएगा यश मिल जाएगा उसको संतोष होगा लेकिन मुक्ति तो नहीं हो सकती उसकी क्योंकि तो बाकी सब चीजों में उसको विवेक ही नहीं है आत्मा का शरीर का परमात्मा का विषयों का जीवन का लक्ष्य क्या यह विवेक ही नहीं है उसको कैसे प्राप्त हो सकता है और ऐसा ही उपासना में भी फंस जाते हैं व्यक्ति बिना उपासना उपासना सबसे अच्छी चीज है उसमें परमात्मा है और बाकी चीजें तो यूं ही हैं पुस्तकें तो जड़ हैं क्या पठन पाठन करना है ऐसा करके मानस बना हुआ रहता है बहुतों का और बस उपासना करते रहते हैं घंटे बैठे रहते हैं दिन भर वर्षों बैठते रहते हैं अपने अंदर ही घूमते रहते हैं जो है वो कितना शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं कहाँ उलझ गए कहाँ फंस गए जान का पता नहीं समझ आ रही है तो वो भी नहीं प्राप्त कर सकते हमें अपना भी अनुभव लेना है उपासना भी करनी है कर्म भी करना है और इससे इन सबको हम अपने ज्ञान की शुद्धता के लिए कर रहे हैं ये हमेशा ध्यान रहे एक मैं अनुभव ले रहा हूं कर्म करते हुए भी उपासना करते हुए भी पढ़ते हुए भी एक समझ आ रही है मेरी समझ बन रही है उसकी संतुष्टि है समझ अच्छी बनती जाएगी और मुक्ति हो जाएगी तो तीनों एक दूसरे के सहायक है उस दृष्टि से ठीक है यहाँ कथन लेकिन अंतिम कसौटी तो ज्ञान ही होगा कोई इसका मतलब नहीं है कि हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं कितनी बार पढ़ी है कितनी आवृत्ति की है कई जने संख्या याद रखते हैं ना कि इस ग्रंथ को मैंने इतनी बार पढ़ा है जैसे जप करने वाले करते हैं ना कि मैंने इतनी बार जप किया है एक लाख बार एक करोड़ बार उनके लिए संख्या ही मुख्य हो जाती है यद्यपि वो महत्व समझते हैं जब का लेकिन प्रस्तुति और दिमाग में क्या छा जाता है संख्या उसी से ही बड़प्पन होता है कि कितनी बार ग्रंथ को पढ़ाए इतनी बार पढ़ाए इतनी, पढ़ा इतनी बार पढ़ाया है अब वो श्रेष्ठता को संख्या से ही मान करके चलते हैं संख्या क्या आधार है तो कोई आवश्यक नहीं है ठीक है एक ही स्तर का व्यक्ति कम बार पढ़ता है ज्यादा बार पढ़ता है तो उसमें अंतर आता है उसमें तो कोई दो राय नहीं लेकिन इसी संख्या के आधार पर हम सबसे तुलना करने लग जाए कि मैंने दस बार पढ़ा है इसलिए ज्यादा जानता हूं और इसने पहली बार पढ़ा है तो मैं ये में से कम जानता है कोई नियम नहीं है एक बार पढ़ा हुआ भी उस दस बार पढ़े वाले से ज्यादा जान सकता है अपनी अपनी बुद्धि है अपनी अपनी समझ है कितनी गहराई में गए तो इन सब का कोई महत्व नहीं है हमने उससे सीखा कितना है अनुभव कितना लिया है बस वही पता वही अंतिम चीज है शोग शिविर कितने की है? कहते रहते हैं पांच कर लिए दस कर लिए बीस कर लिए पच्चीस कर लिए क्या मतलब है उसका कोई एक ही शिविर करता है और उसने अपनी स्थिति बना ली वो वर्षों तक कर रहा है स्थिति नहीं बनी है उसकी ठीक है और कोई किसी को आगे चलेंगे तो पीछे हमने जो 25वां सूत्र देखा था आज 26वां चलेगा ये विदान दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ पृष्ठ संख्या दो सौ पच्चीसवीं में ये कहा था अतः अत एवं अग्निंधनादि अनपेक्षा अग्नि ईंधन अग्नि को जलाना करना उसकी अपेक्षा नहीं है आवश्यकता नहीं है अनपेक्षा करें तो ठीक है नहीं तो नहीं तो इसके संदर्भ में एक बात उठाई जा रही है यद्यवम तरही यदि ऐसा है तो एक वचन उदृत किया जा रहा है बृहदारण्य उपनिषद का तमे तम वेदानुवचने नाम विविधि शि यज्ञ न तपसा अनाशकन इम यज्जादि विधायी का श्रुतिर विपत्य ये जो वचन कहा गया इसमें क्या है तम ए तम उसको उसको किसको परमात्मा को ब्रह्म को यानी ब्रह्म विद्या उपासना विद्या का प्रसंग है ये उस परमात्मा को वेदानुवचनेना वेद के अनुवचन से वेद को बार बार बोलने से पढ़ने से आवृत्ति करने से स्वाध्याय करने से ब्राह्मणा विविधी शांति ब्राह्मण उसको जानना चाहते हैं ब्राह्मण लोग परमात्मा को बार बार स्वाध्याय करते हुए जानना चाहते हैं तो इनका अध्ययन भी परमात्मा को जानने में एक सहायक है एक उपाय है और क्या करते हैं यज्ञ यज्ञ के द्वारा तो जैसे वेदानुवचने कहा गया वैसे ही एक साधन बता दिया यज्ञ के द्वारा भी उसको जानने का प्रयास करते हैं फिर कदने ना दान के द्वारा भी जानने का प्रयास करते हैं तपसा तप के द्वारा भी उसको जानने का प्रयास करते हैं और अन आशके न अशन न करते हुए खाना ना खाते हुए यानी उपवास से भी उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबके साथ में यह घटेगा तो परमात्मा को जानने के प्रयास में यज्ञ भी तो कहा गया है परमात्मा को जो जानने में लगा हुआ है उसको ये सब चीजें करनी होंगी अलग अलग नहीं अलग अलग समय में करेंगे लेकिन सब चीजें करनी है ये इस वाक्य से पता लग रहा है उसको वेद का स्वाध्याय भी करना होगा यज्ञ भी करना होगा तप भी करना होगा उपवास भी करना होगा दान भी करना होगा ये सब चीजें हैं इनसे वो परमात्मा को जानता है इस वचन के द्वारा पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं कि यज भी यहां कथन किया गया है और वह ब्रह्म की प्राप्ति में उपाय के रूप में बताया गया तो वह अनिवार्य है वो करना ही पड़ेगा ब्रह्मोपासक उसको हटा दें ये ऐसा नहीं हो सकता साथ में लेगा ये वचन कह रहा है तो यदि आप ये कहते हो कि ब्रह्मोपासकों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य नहीं है तो ये जो शास्त्र वचन है ये खंडित होगा इसके विरुद्ध जाओगे ठीक है तो यम यज्ञादि विधायिका का श्रुतिर विपत्ति थे वो विपन्नता को नाश को प्राप्त होगी अत्रोच्चे अब इसके विषय में उत्तर दिया जा रहा है भूमिका में आक्षेप है प्रश्न है और सूत्र में उत्तर दिया जा रहा है छब्बीसवा सोतो सर्वापेा यज्ञादि श्रुते है ये यज्ञादि श्रुते हैं। यज्ञ की जो श्रुति है इन वचनों में ये सर्वापेक्षा सबकी अपेक्षा से है सबको ध्यान में रखते हुए ये की गई है सबको मतलब सबके लिए है ये ये केवल मुक्ति प्राप्ति करने वाले उनके लिए नहीं सबके लिए है कैसे अश्व के समान अशु के समान क्या है उसको उदाहरण भाष्य में ही देखेंगे और इस सूत्र को उदाहरण को दो ढंग से इन्होंने लिखा है सूत्रार्थ दो ढंग से किया है इन्होंने तो पहले पहला वाला देखते हैं तो वचन तो वही है तमेतम वेदानुवचने न ब्राह्मण विविधिशंति यज्ञे न दान तपसा अनाशकन इति यज्ञादि श्रुति वचनात् यज्ञादि की श्रुति के वचन से सर्वापेक्षा च तथा श्रुति वचने यानी यज्ञादी कर्माणी उक्ता ये जो शास्त्र का वचन है गिरदारण्य का इसमें जितने कर्म कहे गए हैं वे सब तानी सर्वेशाम अपेक्षा अपेक्षातु वो सबकी अपेक्षा से हुए अश्व समान कैसे यथा अश्वस्य साधनाय साधनाए नियंत्रण कर्माणि अपेक्षते न सिद्धे अश्वे एक घोड़ा है नया नया उसको साधनाएं उसको सिखाना है उस पर बैठेंगे उसको टांगे में लगाएंगे रथ में लगाएंगे उसको भगाएंगे ये जो साधना होता है उसके लिए कुछ कर्म किए जाते हैं वो कर्म कब तक किए जाते हैं जब तक वो सध नहीं जाता है जब वो सद जाता है तो उन कर्मों को छोड़ देते हैं उन कर्मों की आवश्यकता ही नहीं होते तो ये जो यज्ञादि कर्म है ये किसी साधक के लिए उपासक के लिए धार्मिक व्यक्ति के लिए साधने की तरह से है उसके मन उसका मन सद सके उसके लिए ये उपाय कहे गए जब मन सद गया है वो उस मार्ग पे चल पड़ा है तब इनकी आवश्यकता नहीं है घोड़े को साधने के समान है मन रूपी घोड़े को साधने के समान है ये न सिद्धे अश्वे तथा यावत विद्वान न सव तवत तत्र श्रुतौ प्रतिपादिता यज्ञादि कर्मानी अपेक्षते जनह जो तो सामान्य मनुष्य है वो जब तक विद्वान नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए ये सारे कर्म अपेक्षित होते हैं उसको करने होते हैं तभी तक के लिए है अर्थात इसकी अनिवार्यता नहीं है कि सबको सदा करने ही चाहिए यह इनका कहना है न पश्चात उत्पन्नायाम विद्यायाम फल प्रति जब विद्या उत्पन्न हो गई वो विद्वान बन गया अब उसके बाद भी इन कर्मों को करें क्योंकि इन कर्मों को करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी ऐसा नियम नहीं है ये जो अनिवार्यता मान रहा है वो इसलिए मान रहा है व्यक्ति पूर्व पक्षी जो है कि जब तक इनको साथ में नहीं करेंगे तो फिर तो फल ही प्राप्त नहीं होगा सिद्धांत यह कह रहा है कि ये सब चीजें विद्वान बनने और एक स्थिति तक लाने के लिए हैं जो वो आ चुकी अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ इन चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है इनका फल के साथ में सीधा संबंध नहीं है आगे। तस्मात विद्या स्वातंत्र एवं इसलिए विद्या की तो स्वतंत्रता है वह कर्म का अंग नहीं है न कर्मात्व यहां तक हो गया ये जो सर्वेशमे सर्वापेक्षा है इसको इन्होंने इस प्रथम सूत्रार्थ में खोला है सर्वेशा अपेक्षा भवतु इन सबकी अपेक्षा है किन सबकी ये जितने जो कर्म है शास्त्र का अध्ययन है यज्ञ है दान तप है उपवास है इन सबकी अपेक्षा है इन सबकी अपेक्षा है प्रारंभिक के रूप में प्रारंभ के रूप में ये एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ है अथा अन्यो व्याख्या मार्ग व्याख्या का दूसरा तरीका ज्ञादि हैं, है यज्ञादि की श्रुति में तमेतम वेदानुवचने नज्ञादि श्रुति वचन से सर्वापेक्षा सर्वापेक्षा का अर्थ ये भिन्न कर रहे हैं क्या आश्रमेभ्यो अपेक्षा च सर्वाश्रम अनुष्ठान विधायिका श्रुतिरेशा आवश्यक आवश्यक सर्वापेक्षा का मतलब सबकी अपेक्षा से सब आश्रम वासियों की अपेक्षा से यह कथन है पहले यह था कि ये जो सारे कर्म है ये सब के सब इकट्ठे अब कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ये अलग अलग आश्रमों की अपेक्षा से है सब कर्म सब आश्रमों की अपेक्षा से ये कथन किया गया है कैसे वो आगे बताएंगे सर्वेशा आश्रमाणाम अनुष्ठे यानी पृथक पृथक अत्र वर्णनते सब आश्रम वालों को जो अलग अलग कर्म करने हैं उसका कथन यहां पर किया गया है तो कहा चतारी खलू अनुष्ठे या अनुष्ठान के योग्य चार चीजें हैं चतवारों ही आश्रमा संति और आश्रम विचार भी चार हैं त्र कस्य इसमें इन्होंने एक ही कस्य या तो होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है एक कस्य लिखा हुआ है एक कस्य एक कम अनुष्ठे एवं वर्णित है वचन इन्होंने ऐसा ही लिख रखा या तो एक ही कस्य एक ही कम यह तो कर सकते हैं पर एकक शब्द लिखा है इन्होंने एक एक के लिए एक एक कर्म वहां पर वर्णित किया गया है तो कैसे वेदानुवचनम वेद प्रवचनम सन्यासस्य जो यहां पर सबसे पहला वेदानुवचन था वेद का प्रवचन था वो सन्यासी के लिए है यज्ञों गृहस्थस्य गृहस्थ के लिए यज्ञ है दानम वान प्रथस्य के लिए दान का विधान किया गया तो वनपस्थी के लिए दान का विधान किया गया उसके लिए इन्होंने मनुस्मृति का एक वचन दिया दाता नित्यम अदाता अदाता चू वनपस्थी के कर्तव्य में क्या है कि दाता उसको देने वाला होना चाहिए नित्य ही और अदाता च और लेने वाला नहीं हो अनादाता हाँ दाता और अनादाता मतलब आदाता नहीं होना चाहिए लेने वाला नहीं हो दाता और आदाता उल्टा।, उल्टा जो होता है गमन आगमन तो दाता देना और आदाता मतलब लेने वाला दाता देने वाला आदाता लेने वाला और अनादाता न लेने वाला भगवानप्रस्थी के लिए देखो ये बात कह दी गई तब केवल देना चाहिए वनपस्थी को लेना नहीं चाहिए वानपस्ती को वनपस्ती भिक्षा नहीं ले सकता इस पे भी काफी चर्चा चलती है ना कि वनपस्तियों का क्या कर्तव्य है तो उसके अंदर है कि वनपस्तियों को लेना नहीं चाहिए इसमें इसमें ये जो श्लोक है मनुस्मृति का छह आठ है तो इसके अतिरिक्त वैसे संस्कार विधि में वानपस्थ प्रकरण के अंदर स्वामी दयानंद जी ने भिक्षा का भी उल्लेख किया है कि भिक्षा लेनी चाहिए अब यूं हम अनादाता लेंगे कि उसको कुछ नहीं लेना चाहिए मतलब तो भिक्षा ही नहीं लेनी चाहिए उसको भिक्षा भी तो उसमें आ जाएगी तो लेकिन वहां भिक्षा का उल्लेख है और इसी तरह से मनुस्मृति में ही ये अभी हमने जो देखा ना दाता नित्यम अनादाता ये छह आठ है और इसी में आगे छ सत्ताईस एक श्लोक आता है छह सत्ताईस तो उसमें भैक्ष्यम आहरेत भिक्षा को लेवे ये कथन आया है मन उसी के लिए वानपस्ती के लिए कि भिक्षा को लेवे वैचम आहरित तो उससे फिर अगर हम दोनों की संगति लगाएंगे तो यू होगा कि वैसे तो देता ही रहे लेने किसी से लेकिन केवल भिक्षा भिक्षा के लिए दूसरों से ले ले इतना मान सकते हैं और भिक्षा भी किन से ले दे बड़ा तो उस समय के हिसाब से उन्होंने जो भी लिखा लेकिन बड़ा कठिन लिखा हुआ है हर किसी से भिक्षा लेने का नहीं है उसमें क्या लिखा ताप सेशु विप्रेशु यात्रिकं भक्षम आहारित जो तपस्वी हो और विप्र हो इसका अर्थ संस्कार विधि में क्या जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी हो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले जंगल में भी गए तो पढ़ाना तो वहां पर भी पढ़ाना तो है ही स्वाध्याय शब्द का लेकिन पढ़ाना भी स्वामी जी ने लिखा है एक और भी श्लोक आएगा अभी उसमें भी स्वामी दयानंद जी ने स्वाध्याय का मतलब पढ़ना और पढ़ाना दोनों लिख रखा है अब आप एक प्रक्रिया देखना आजकल जो थोड़ा प्रचलन में आ गया है जो साधक होते हैं वो स्वाध्याय के लिए तो खूब करते हैं हाँ स्वाध्याय तो ठीक है लेकिन अगर उनको कहो कि पढ़ा रहे हैं तो बोले ना ये योग में बाधक है पढ़ाने को वो अलग ढंग से देखते हैं पढ़ने को तो ठीक देखते हैं लेकिन पढ़ाने को अलग ढंग से देखने लगते हैं वो यूं देखते हैं जैसे कि पढ़ाना तो लोकेश्मा से युक्त है बाहर का काम हो गया बड़ा काम हो गया झंझट हो गया योगाभ्यास में बाधा करेगा जबकि पढ़ाना भी तो पढ़ना तो है ही उसके साथ साथ बल्कि पढ़ाते समय और विचार होता है अधिक गंभीरता में जाता है अधिक बुद्धि से विचार करता है गंभीरता में जाता है तो पढ़ते समय उतना समझ में नहीं आता जितना पढ़ाते समय आने लग जाते हैं सबके साथ होता है तो महर्षि ने यहां लिखा जंगल में पढ़ाने और योगा पास करने वाले तपस्वी तो और यात्री थे यात्रा के लिए जितना चाहिए जीवन यात्रा के लिए जीवन निर्वाह के लिए बस उतना ले भिक्षा का विधान केवल उतना ही है और जिसको आवश्यक हो जब दाता और अनादाता लिख दिया देना चाहिए और लेना नहीं चाहिए तो जो समर्थ है उसके लिए तो वो हो गया लेकिन मान लो किसी के पास नहीं है वो क्या करेगा वहां ये अनादाता की विधि को लेकर बोलो नहीं मेरे को तो लेना ही नहीं है किसी से ऐसा करेगा नहीं भिक्षा का फिर भी उसको अधिकार है और यदि अपने पास है तो भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए उसको के लिए विधान हो गया गृहमेदीशु चानेशु जो घर में यज्ञ करते हैं द्विज हैं वन में रहते हैं उसी तरह उनसे ले केवल अन्य गृहस्थियों के घर में जा जा करके नहीं ले वनपस्ती कहां से लेगा जहां वो जंगल में रह रहा है वहां जो दूसरे संन्यासी हैं, तपस्वी हैं, समर्थ हैं उनसे लेगा केवल नहीं तो वो वन से गांव में आएगा बार बार गांव के लोक व्यवहारों में बीच में आएगा उस तरह का खाना लेगा करेगा तो वो भिक्षाचरण नहीं है उस तरह का ये जो विशेषण लगाए वो इसीलिए तो लगाए तपस्वी से विप्र से जो घर में यज्ञ करते हैं उनसे द्विज हों और वन में रहते हों उनसे केवल यात्रा मात्र के लिए ले गए क्योंकि उनके पास भी कोई ज्यादा तो है नहीं वो भी कोई कमा थोड़ा रहे हैं। पहले का जो इकट्ठा है उसी से तो काम चला रहे हैं या पुत्र आदि दे जाते होंगे उससे काम चलाते होंगे तो जब वनप्स में ये देता है तो गृहस्थ आश्रम में कुछ संचित तो करेगा वो तभी तो वनप्स बनकर के देगा लोगों को या अपना काम चलाएगा लेकिन मांगने के लिए मना है वो सन्यासी के लिए फिर हो गया ब्रह्मचारी के लिए हो गया ब्रह्मचारी मांग सकता है ले सकता है और सन्यासी ले सकता है के लिए नहीं है इतना ले लेना चाहिए कमाना चाहिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वानपस्ट के काल में उसको किसी से लेना ना पड़े तो आजकल की पेंशन व्यवस्था सरकार ने चालू कर रखी है वैदिक विधान को लागू करने के लिए भी इनको कोई चिंता नहीं हो पर लोग उसका प्रयोग वैसे नहीं करते ठीक है तो वनप्रस्थियों के लिए क्या दानम वहां जो कर्म किए गए, गए हैं वेदाध्ययन सन्यासी के लिए और यज्ञ गृहस्थ के लिए दान वानप्रस्थी के लिए आगे कहा तपो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्याश्रम से तप का मतलब यहां इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया और ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्याश्रम वाली के लिए होगा और तप से ब्रह्मचर्य क्यों ले लिया तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युता तो ब्रह्मचर्य को तब कहा ही गया है तो तब से ब्रह्मचर्य को ले लिया उन्होंने ये तीसरा आश्रम आ गया आगे तदित्थम चारों आश्रम आ गए, तदित्थम अनुष्ठेयम सर्वम इस प्रकार सबको अनुष्ठान करना चाहिए जो जो जिस इस आश्रम में है अश्वत्थ अश्व के समान अश्वम इवा यथा अश्वम आशुगामिनम साधय विविधानी साधना अपेक्ष जैसे तीव्र चलने वाले घोड़े को साधने के लिए बहुत से साधन चाहिए लगाम आदि तद्वत अत्र पृथक पृथक आश्रम क्रमेण अनुष्ठे अश्व के लिए अलग अलग समय में अलग अलग चीजें आवश्यक हैं ऐसे ही व्यक्ति के लिए जिस जिस आश्रम में है उसको संयमित करने के लिए ये ये चीजें आवश्यक हैं ये, ये उसको करना चाहिए विद्यार्थी है तो उसको ब्रह्मचर्य में रहना ही चाहिए नहीं तो बिगड़ जाएगा गृहस्थी है तो उसको यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने ही चाहिए वन है तो उसको दान देना ही चाहिए और सन्यासी है तो उसको वेदाध्यन करना ही चाहिए मुख्यता के लिए इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे कुछ इन कर्मों को करेंगे ही नहीं एक के लिए ही है दूसरों के लिए नहीं है लेकिन ये इनके लिए मुख्यता से है आगे तेनापि विद्या स्वातंत्र नाप गच्छती तो विद्या की स्वतंत्रता तो इससे भी नहीं जाती है न चाहे कर्मांगत्व सिद्ध इससे कर्म का अंगत्व तो सिद्ध नहीं होता है विद्या वेदाध्यन हो गया और यज्ञ अलग हो गया तो इससे अंगत्व तो सिद्ध नहीं हुआ तो दो तरह से कहा मुख्य कर्म को करने के लिए जो साथ में सहायक साधन किए जाते हैं उस रूप में यह है अश्व के समान सबके लिए सब आवश्यक हैं और अलग अलग आश्रमों के लिए हैं। अब और आगे कहते हैं परंतु सत्ताईस सूत्र शमदमादि उपेत सू तद विधेय तदंगतया तेम अवश्य अनुष्ठेयवाद शमदम आदि शम दम प्रतीक्षा उपरति इत्यादि जो बातें कही गई हैं जो कि साधना से युक्त हैं, उपासना विद्या से युक्त हैं, वो चीजें इनसे उपेता सत इनसे युक्त होवे व्यक्ति ये होना ही चाहिए सबके लिए तथा तो मतलब कुछ और कुछ नहीं हो यज्ञादि ना करे लेकिन इनसे युक्त तो उसको होना ही चाहिए ये इसके लिए अनिवार्य है बच्चे देख लिये तथापि शम दि साधना साधनोपेत्यात मुमुक्षु मुमुक्षु को इनसे युक्त होना चाहिए इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण देते हैं ये वृद्धारण्य का तस्मात एवं वित्त इस प्रकार से ऐसा जानने वाला पीछे जो उन्होंने कुछ वर्णन किया है ऐसा ऐसा जो जानने वाला है एवं वित्त वो शांत शांत हुआ हुआ ये मन के स्तर पर है शांति यानी अनुद्वेगी हो उद्वेग उसमें नहीं पैदा हो दानत यानी ये इंद्रियों के स्तर पर है इंद्रियों का उस पर, उसको संयम हो उपरती विषयों से जो हटा हुआ हो तिथिक्षु यानी सहिष्णु हो सुख दुख आदि को सहन कर सकता हो तितीक्षा तितीक्षु हो समाहित हो इंद्रियों एकाग्र हो समाधिस्त हो वृत्ति को रोके समाहित समाहित भूतवा ऐसा हो करके आत्मनी एवं आत्मान पश्यति, अपने में ही परमात्मा को देखता है आत्मनी मतलब जीवात्मनी आत्मानम यानी परमात्मानम पश्यती अपने अंदर परमात्मा को देखता है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है इसी तरह से जब व्यक्ति स्थित हो जाता है उसका आचरण होता है अब वह जब बैठता है तो अपने अंदर ही उस परमात्मा को देखता है वहीं पर ही वो उसको उपलब्ध हो जाता है आत्मनी आत्मा पश्य शमदमास्तु को इनसे युक्त तो होना ही चाहिए यथा क्योंकि तेजाम अवश्य अनुष्ठेय शाम अनिवार्य अनुष्ठेय इनको तो अनिवार्य रूप से आवश्यक रूप से अनुष्ठान करना ही चाहिए कोई भी हो तदंगतया तद विधेय तद विधेय का मतलब है कि तत्का मतलब है शमदमादि विधे मतलब उनका विधान होने से क्योंकि शमदमादि का विधान किया गया है इसलिए तद और तदंगतया का मतलब है उसके साधन रूप में होने से उसके मतलब है ब्रह्म विद्या के ये सब उस ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में होने से इनकी विधि की गई है और यह विद्या के साधन के रूप में है इसलिए इनका अनिवार्य अनुष्ठान करना चाहिए तो तेषाम तदंगतया तद विधेश शमदमादि अंगत्व विद्या और तद विधानात शमदमादि विधान्त विधान में तो कोई बात ही नहीं है शमदमादि का विधान किया गया तदंगतया को इन्होंने ऐसे खोला है शमदमादि अंगत्वन विद्याया विद्या के शब्दमादि का अंग होने से तो वाक्य से यह प्रती हो रही है कि विद्या शमदमादि का अंग है ऐसा नहीं लेना यहां पर शमदमादि विद्या के अंग है शमदमादि विद्या के अंग है तो ते शमदमाद अनुष्ठया एव उनका तो अनुष्ठान करना चाहिए कर्मकांड ना करे अग्निहोत्र ना करे लेकिन इनका पालन तो करना उसको आवश्यक है आगे अब मुमुक्षुम प्रति भक्ष्यम जो मुमुक्षु होते हैं उनको क्या खाना चाहिए भक्ष्य उनके लिए भक्ष्य और अभक्ष्य क्या होना चाहिए उसको प्रस्तुत कर रहे क्या खाना चाहिए उसमें विकल्प हो नहीं हो क्या स्थिति है कुछ अपवादों के लिए बाकी तो जो खाने का विधान स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है वो तो है लेकिन मुमुक्षु के लिए क्या है तो अट्ठाइसवें सूत्र देखिए सर्वान्ना अनुमतिश्च प्राणात्य तत्दर्शना सब अन्नों की अनुमति है उसको मुमुक्षु को सब अन्नों की अनुमति है सर्वानुमति सब अन्नों की अनुमति है कब प्राणात्य जब प्राण की बाजी लगने वाली हो प्राण छूटने वाले हो तब समों की अनुमति है सदा नहीं बाकी जो नियम काम कर रहे हैं ठीक है क्यों तदर्शनाथ ऐसा शास्त्र में देखा जाता है ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे को कि मुमुक्षु लोग मुमुक्शु लोग प्राण की प्राण में संकट प्राण का संकट आने पर प्राणत्यय होने पर दूसरे अन्न को भी ले लेते हैं क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कई बार ऐसा ऐसा खाना चाहिए एक सामान्य नियम हो गया और वैसा करना भी चाहिए उस नियम को इतना कठोर बना लिया किसी ने कि ऐसा ही करना चाहिए अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपने मुमुक्षु मार्ग से इस अध्यात्म मार्ग से पतित हो गया हूं ऐसा वो सोच लेते हैं और उसमें जीवन की बाजी लगा देते हैं मर जाएंगे लेकिन अपने नियम से नहीं छूटेंगे ठीक है एक इकट्टरता आ सकती है ना दृढ़ता है उनकी इतना विश्वास है उनको और इतने पक्का कर रखा है उन्होंने अपने आप को अब ये जो निर्णय है ये बुद्धिमत्तापूर्ण है या नहीं है यह विचारने की बात आती और जो ऐसी स्थितियों में झुक जाते हैं नियम को छोड़ करके अन्न आदि का ग्रहण कर लेते हैं तो दूसरे कहेंगे ये तो समझौतावादी है ये तो इतना दृढ़ ही नहीं है ये मार्ग पे ही दृढ़ नहीं है कैसे छोड़ दिया इसने तो प्राण जाए पर वचन न जाए तो उस तरह कुछ होना चाहिए तो यहां ये देखो ये विवेक की बात कह रहे हैं ठीक है ये उचित है ऐसा ही विधान है कि प्राण का अगर संकट उपस्थित हो तो सब अन्नों को ले सकता है उसमें दोष नहीं माना है ऐसा तो शास्त्र में देखा जाता है उदाहरण हमारे को मिलते हैं और उदाहरण इन्होंने चाक्रण वाला जो उपनिषद में देखा था उसी को दिया है देखिए एवं विधि किंचित इति ये तो सीधे सीधे छंदोगे था वचन दिया कि जो एवं विधि होता है जो इसको जानता है उसके लिए कुछ भी अनन्न नहीं होता है न खाने योग्य कुछ नहीं होता है ये जो इस स्थिति को प्राप्त कर जाता है उसके लिए अखाद्य कुछ नहीं रहता अनन्य कुछ नहीं होता है, वो जो सब अन्न हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? बोलो तो उल्टा चाहिए कि वो तो और कठोर रहना चाहिए <laughs> वो ढीला क्यों हो गया इसको छूट क्यों दे दी गई आप कई बार देखेंगे कई चीजों में जो नियम चलते हैं ना वो किन लोगों में चलते हैं जो नियम वो चलते हैं ना बहुत सारे समाज के और ये ये मध्यम वर्ग में चलते हैं जो ऊंचे चले जाते हैं ना वहां कोई नियम नहीं दिखाई देगा आपको तो, वो नियमों से परे चले जाता और जो नीचे वाले हैं वहां भी कोई नियम दिखाई नहीं देगा तरह तरह के आप ले सकते हैं नियमों को मैं एक उदाहरण दू आपको विवाह का मध्यम वर्ग के अंदर होगा एक ही पत्नी से विवाह करना है इसी के साथ रहना है जीवन भर साथ निभाना है ठीक है जो नीचे का वर्ग है जो अधिक पढ़े लिखे नहीं है मजदूर हैं वहां किसी की भी मृत्यु हो गई किसका इधर और इसका उधर सबको चलता है वहां कोई रोक टोक नहीं है इसकी कोई रोक रोकटोक नहीं है वहां सोचा ही नहीं जाता इसको और इधर होगा तो मान लो किसी का पहले विवाह हो चुका है तो वो विवाह ही नहीं करेंगे नहीं होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए बहुत सारे नियम चलेंगे जो नीचे वाले हैं वो अधिक व्यवहारिक रहते हैं क्योंकि ज्ञान उनको वैसा आया नहीं है वो सहज है वो नियम बांधेगा और जो इस ज्ञान को प्राप्त करके इससे ऊंचे चले गए हैं समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग या अधिपति व्यक्ति होते हैं ना वहां आपको ये कोई नियम नहीं दिखाई देगा कभी भी किसी से कर लिया कुछ भी हो गया वहां नियम दिखाई नहीं देता है अब यहां देखेंगे तो नहीं इससे करना इससे नहीं करना ऐसी खान की चीजों का ये खाना ये नहीं खाना मध्यम वर्ग में बहुत अधिक रहता है ये देना और ये करना ये नियम करना जो अज्ञानी है जैसे यज्ञ का ले लीजिए यज्ञ करना चाहिए ये ऐसा ऐसा होना चाहिए कौन करेगा ये नियम कहाँ चलता है मध्यम वर्ग में जो पढ़े हैं थोड़े और जो नीचे वाले हैं वो जानते ही नहीं है वो तो छोड़ ही देते हैं और जो पढ़ते पढ़ते इतने तृप्त हो गए हैं खूब पढ़ लिया खूब यज्ञ करा दिया उन लोगों को भी देख लो वो करते ही नहीं है यज्ञ में आते ही नहीं है क्योंकि वो यज्ञ से परे चले गए ऊँचे चले जाते हैं तो ये जो तो नियम चलते हैं वो बीच वालों में चलते हैं। न तो नीचे में चलते हैं ना उसमें आप चाहे लौकिक नियमों को देख लेना और जो ये जो वर्जनाएं हैं और हैं वो बीच के लोगों में ही चलती हैं देखता है अधिकतर वही उसको बहुत बड़ा माना जाता है बाकी तो ये वर्जनाएं टूट जाती है रहती ही नहीं तो ये जो भ्रम ये जो एवं विद है इसके लिए न किंचना अननम भवती उसके लिए कुछ अनन्न्य रहता नहीं ये ऊपर वालों की श्रेणी में चला गया अब उसके लिए कुछ अनन्न्य नहीं रहता है इसका खाना इसका नहीं खाना वे प्याज लहसन नहीं खाने मान लो वे क्यों नहीं खाने की तामसिक होते हैं और अध्यात्म के लिए ठीक नहीं है वो इसलिए क्यों उन पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है वो इतने समर्थ नहीं होगी कि उससे रोक पाते हो अपने को उसके भी दुष्प्रभाव आ जाता है लेकिन आगे चल के किसी का मन इतना प्रबल हो गया और उस पर इनका प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो ले लेता है अवरजना टूट गई उसके लिए वजी ना टूट गई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसको जैसे गाड़ियां चलती हैं इस गाड़ी को यहाँ चलाना है नहीं चलाना है पंचर हो जाएगी और इसका पत्थर चुभ जाएगा ये हो जाएगा तो चुन के चल जाते हैं यहीं चलाना है यहाँ नहीं चलाना है नंगे पांव हो या अकेला हो तो कहीं भी चला जाता है लेकिन जो गाड़ियाँ होती हो और टैंक बन गया हो किसी का तो और टैंकों को कहीं भी ले जाओ कोई बात ही नहीं है उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनको इन बातों का तो ऐसे ही अन्न की दृष्टि से चाहे अन्न में प्याज लहसन ले लो मिर्च मसाले ले लीजिए और चीज ले लीजिए इसी तरह से किसका ये अन्न है उसका भी फर्क किन पड़ेगा वह तो बीच वाले क्योंकि जिससे अन्न ले रहे हैं उसका प्रभाव हमारे को लगने लगता है कि हमने इससे लिया ये ऐसा कर्म करता है ये अच्छा नहीं है और हम उससे प्रभावित तो हो जाते हैं इसमें वैशेक में भी जो आता है तस्से समभि भी आहार तो ये जो गलत अन्न से लेते हैं उसमें दोष क्यों आता है उनका धन लेते हैं क्योंकि उनसे व्यवहार करने में दोष शुरू हो जाता है अपने आप में अन्न में धन में दोष नहीं है वो तो गलत जगह था उससे अच्छी जगह लग रहा है लेकिन उनसे व्यवहार करने में हमारे को दोष उत्पन्न हो जाता है हम उनके साथ रहते हैं उनकी मानने लगते हैं और हम भी वैसे ही बन जाते हैं इसलिए गलत व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर कोई उस स्थिति में चला गया है उसका उनसे उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ उल्टा वो उनको प्रभावित कर सकता है और नहीं तो कम से कम उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है वो तो उसके लिए तो वो भी ग्राह्य हो जाता है क्योंकि जो हानि होनी है वो तो होनी नहीं है उसको जिनको हानि की संभावना है उनके लिए नियम बनाया गया है तो देखिए न हवा एवं विधि किंचित अनन्नम भवती उसके लिए कुछ अनन नहीं होता है उसके लिए सब अन्य ही अन्न होते हैं सब उचित होते हैं दूसरा बिहेदारण ने कहा न हवा अस्य अनन्नम जगदम भवती वो जितना भी कुछ खाता है वो अनन्न खाता ही नहीं है होता ही नहीं है उसका तो इसका एक अर्थ तो यह है कि वो गलत चीज खाता ही नहीं है अनन्न को खाता ही नहीं है और इसका दूसरा अर्थ क्या है वो जो भी खाता है वो अनन्न नहीं होता है वो अन्न ही बन जाता है अब कोई रुग्ण व्यक्ति हो वो खाने पीने में 10 चीजें देखेगा ये खाऊं नहीं खाऊं ये खा लिया तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा उसके लिए अनन्न होता है और जो बलिष्ठ है स्वास्थ्य अच्छा है मेहनती है उसको तो सोचने का कुछ होता ही नहीं है वो जो भी खाएगा उसके लिए अनुकूल हो जाएगा क्योंकि उसकी सामर्थ्य ऐसी है भोजन के बीच में पानी पीने की बात और बाद में पीने की बात तो आपने सुनी होगी ना वो जो चुटकला कहा जाता है वैद जी ने देखा कि ने खाना खाके चार रोटियां खा कर के ऊपर से पानी पी लिया तो वैदज जी ने कहा उनको कि भाई ये कैसे हो रहे हो अंत में पानी पी रहे हो तो बोले कब पीना चाहिए बोले बीच में पीना चाहिए <laughs> तो चार रोटियां और उसकी अपने भाई की या पत्नी की रखी हुई थी तो बोले ठीक है चलो ये खा लेता हूं बीच में हो गया और जो बलवान होते हैं उसमें आयुर्वेद में भी आता है तो विरुद्धम विथतम भवे ये जितने विरुद्ध आ रहे हैं ये नहीं करना चाहिए इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए जो बलवान है व्यायामशील है उनके लिए सारा विरुद्ध जिनकी अग्नि अच्छी है ये सारा विरुद्ध विथत हो जाता है उनको हानि नहीं करता उनका शरीर ही ऐसा होता है तो ये तो उनके लिए है जो नाजुक रहते हैं कि तो ये हो गया ये हो गया रोगों के बीच में चल रहे हैं तो जो जैसे बलवान हो जाता है उसके लिए कुछ अनन नहीं होता है वो सब चीजें चलती है वो कहते हैं हमारे को तो कुछ भी नहीं पड़ता ठीक है।, है उनके लिए नहीं लेकिन जो संवेदनशील है उनको तो थोड़ी भी गड़बड़ होती ही प्रभाव पड़ता है कुछ उस शैली से कर सकते हैं हम कि इन व्यक्तियों को जो ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं अखाद्य नहीं होता है देखने का ले लीजिए और सुंगने का ले लीजिए जो मध्य के स्तर के हैं उसको बहुत संयम रखना पड़ेगा इसको देखूं या नहीं देखूं इसको सूंगू या नहीं सूंगू इसको स्पर्श करूं या नहीं करूं बहुत सारे नियम काम करेंगे लेकिन जब ऊपर चला गया है वो किसी को भी देख लेता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा वो कुछ भी सूंघ ले कुछ भी स्पर्श कर ले तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा लेकिन जब साधना में चल रहा है तो उसके लिए बहुत सारी वर्जनाएं रहती हैं कि आप ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो क्योंकि उनके फर्क पड़ता है उसका उनको नियमों का पालन करना चाहिए जो ऊपर चले गए तो वहां इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कहीं भी आ रहा है कहीं भी जा रहा है किसी को भी देख रहा है कुछ भी कर रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है उस शैली में समझिए इन बातों को आगे इति ऐसा सर्वानुमतिर मुति या विधीयत तो ये मुमुक्षुओं के प्रति जो ये सारी विधियां कही गई हैं उसके विषय में ये प्राणात्य प्राण नाशावसरे प्राण नाश भय प्राण संचय मंतव्या ये जो छूट दी गई है इनको भी जो खासतौर से खाने के लिए कि प्राण जब जा रहे हो तो उस समय में इस तरह की बात इसमें शिथिलता देखी जा सकती सामान्यतः शिथिलता नहीं कर रहे जो गलत है तो गलत है लेकिन आपद स्थिति है तो ये कर सकते हैं तद ये देखा जाता है तदिक्थम श्रुतौ दर्शनात् श्रुति में ये कथन किया गया दृश्यते ही श्रुतौ प्राण संचय अभक्ष भक्षणम जो योग्य नहीं उसका भक्षण देखा जाता है तो वही शि चक्रण की कथा है मचटी हतेषु कुरुषु तो ओले आदि पड़ गए उससे फसलें खराब हो गई कुरुप्रदेश में तो वहां पर आर्टिक क्या सह जाया उशस्तिरह चाक्रायण सह शब्द छूट गया यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में वो उशस्ती चाक्रायण घूम रहा था ठीक है अपनी पत्नी के साथ में घूम रहा था तो बाकी बीच की कथा है फिर इन्होंने आगे जो लिखा ये प्रसंग किसका चला है मुमुक्षु का तो कोई भी हो सकता है मुमुक्ष कोई भी हो सकता है ये भी पति पत्नी साथ में थे ये नहीं कि जो गृह त्यागी है वो मुमुक्ष होते हैं हमारे उपनिषदों में मिलता है तो शस्ती चक्रायण ने क्या किया इभ्यम कुलमाशान खादंतम मतलब तो जो महावत होता है महावतों के गांव में पहुंच गया एक महावत था वो जो कि कुलमाश को खा रहा था कुलमाश मतलब जो बाकड़ी होती है उबला हुआ है उबाल के जो अन्न को नरम कर लेते हैं ना जैसे कि चने बिकते हैं ना बहुत सारे मोट भी होते हैं मोट को भी उसको उबाल लेते हैं साबत रहते हैं लेकिन जैसे वो चना जोर गरम या चना मसाला करके बेचते हैं ना नींबूब डाल के वो उस तरह का कुछ और या वो साबत जो चीज है उसको खाते हुए उसने भी भिक्षा की तम हो न इतो अन्य विद्यंते ये उपनिहिता आई तो उस महावत ने कहा कि मेरे पास जो रखे हैं बस वही हैं इससे अतिरिक्त नहीं है मेरे पास में और उनको वो खा रहा था वो झूठे हुए थे झूठा तो खाना अवक्ष है कहा कुश्ति चाक्रायण ने इत शाम में देही हो वाचे मेरे को तो दे दो ये जब उसने ले लिए तो उसको लग गया कि ये तो झूठा खा लेता है तो तान अस्मयी पर उसने दे दिए महावत ने कुशस्थि चक्रायण को फिर कहा हंत अनुपानमति तो बोले कि आप ये अनुपान ले लो पीछे से जो बाद में पानी पीते हैं वो अनुपान हो गया ऊपर से हंत अनुपानम इति वही में पीतम सियाद इति हो बोले यदि मैं ये पानी पी लूंगा तुम्हारा तो फिर मैं झूठा मैंने पिया है ऐसा दोष आ जाएगा अब ये व्यवहार की उसकी दुविधा थी कि जहां अनुकूल पड़ा वहां तो ले लिया और नहीं तो नहीं लिया जहां ऐसा ये नहीं है जितना आवश्यक है जितना झुकना था वहीं तक ही झुका उससे ज्यादा नहीं झुका और कई बार व्यवहार में भी कह देते हैं किसी को कि आपने ये किया फिर दूसरा कुछ वो कहकर यहां कर लो इसको आपने वहां भी तो किया था ये भी वहां किया था किसी कारण से मजबूरी में किसी ने कर दिया तो इसका यह मतलब है कि आप हर जगह उसी तरह से करवाने लगोगे वहां झूठ बोल दिया था बोले यहां भी तो आप तो बोलते हो झूठ बोलो यहां पर ये तो कोई बात नहीं हुई लेकिन लोग कहते हैं आप तो वहां भी गए थे आपने तो वो भी खाया था आप तो ये करते हो ठीक कि यहां भी करो चलो किसी परिस्थिति में हुआ गलती हो गई या जो भी हुआ समझौता हुआ करना पड़ा क्या परिस्थिति थी, थी उसका ये मतलब नहीं होता है कि सब जगह हो तो जहां उचित है वहां जहां बच सकते हैं वहां बचना चाहिए तो उसने पानी पीने से मना किया नस्वी देते अपनी उच्चिष्टाई थी उसने कहा क्या ये उच्चिष्ट नहीं है ये नहीं थे उच्चिष्ट नवा अजीविश्यम ईमान अखादन इति होवाच कामों में उद बोले तो इसको नहीं खाता तो मैं जी नहीं सकता था आज का जीवन नहीं चलता मेरा भूख लग रही थी बहुत लेकिन पानी तो मैं मेरे पास है इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूं तो इती इती अत्र उच्चिष्टान कुलमाशान याचित्व कुशस्ति चक्राण प्राण संचय हेतु मुक्त चखाद तो महावत से उचिष्ट को लेकर के याचना करके उस चक्र ने प्राण संचय में हेतु देकर उसको ले लिया था अभक्ष्य कर्तव्यमस्ति। के लिए भी यह कर्तव्य है कि अपने प्राण की रक्षा करें, शरीर की रक्षा करें। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है इन छोटी छोटी बातों में ला करके अपने जीवन का त्याग कर दे ये ठीक नहीं है न ही एक त्रह्म विद्या विरोधी कृत्यम ब्रह्म विद्या का विरोधी कृत्य नहीं है ये झूठा जैसे खा लिया ऐसे कुछ अभक्ष खा लिया तो ब्रह्म विद्या का विरोधी नहीं कहलाएगा किंतु तत् सहाकारित्व एवं बजते उसकी उसका सहायक बनता है ताकि जीवन बचेगा तो फिर आगे वो कर सकेगा साधना को तो इस सहायक के रूप में देखा जाता है ठीक है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं ये विषय थोड़ा और आगे चलेगा प्रणवत ने साधारण विभाग हो